कहा है कहा नहीं है प्रहलाद कहते हैं वो तो सब जगह मौजूद है क्या इस पीपल के वृक्ष के अंदर भगवान है तो पीपल के वृक्ष के अंदर पहला महाराज जी ने सब बालकों को भगवान नाना का दर्शन करवा दिया और सब लोग नित्य कर रहे हैं नाच रहे हैं भगवान के कीर्तन पर महाराज सन्ना अमृत आए अरे महाराज बीमारी फैल गई पहले कंटी मालाधारी तिलक कौन था प्रहलाद था अब तो ये सारे असुर बालक भजन में मस्त हो गए सब कुछ छूत की बीमारी लग गई और यदि हम इन्हें हाथ हाथ लगाएंगे तो हमें लग जाएगी इसलिए तुरंत दौड़ कर गए हिरणा काशी को के पास बोले महाराज बीमारी फैल गई है बोले क्या हुआ बोले पहले तो एक प्रहलाद था अब तो सारे हरे कृष्ण महामंत्र की जप में लगे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे, हरे हरे हरे राम हरे राम हरे राम सारे भजन में मस्त है महाराज तुरंत गए हिरणाकाशी को देख रहे सब लोग कीर्तन कर रहे हैं जब कुछ बालकों ने नाचते नाचते आज हिरणाकाशी को देखा जिसका नित्य करते हुए सर पर हाथ था वो सर पर ही रख कर रुक गया जिसका कमरिया पर हाथ था वो कमर पर ही रख कर रुक गया सारे महाराज रुक गए पहला जी को कह रहे बोले उम्म क्या हुआ नित्य करो बोले साहब बोले हम है नाचो देखो प्रहलाद महाराज जी ने देखा उनके पिताजी आ गए तुरंत प्रहलाद महाराज जी को आदि हिरणा ने क्रोध पूर्वक पकड़ा अरे मूर्ख तू सबको विष्णु भक्ति का उपदेश कर रहा है मेरे शत्रु के विषय में कह रहा है आ मैं तुझे अब बताता हूं हिरणा का चाहता तो वहीं पर पहलाद महाराज जी को मार सकता था सभा में क्यों लेकर गया तो भक्तों सभा में ले जाने का अर्थ यह है कि जितने तिलकधारी कड्डीधारी भक्त बन गए ना इनके सब पिता सभा में ही बैठते हैं जब मैं अपने बेटे को दंड दूंगा तो खुद ही ये भी समझ जाएंगे कि अपने बच्चों के संग क्या करना है इसलिए सभा में लेकर गया। पेराज महाराज जी को आदि तीर्णा का शिक् ने कहा कि तुम किस पर इतना गर्व करते हो बोले पिताजी हम सब किस पे गर्व करते हैं भक्तों हम सब भगवान पर गर्व करते हैं कुछ लोग कह देते हैं हम एक साल में इतना लाख रुपए जमा कर देंगे एक साल, एक सेकंड की जिंदगी नहीं है तुम्हें एक साल तक इतना पैसा जमा करोगे कोई गारंटी कार्ड है इतने साल तुम जिंदा रहोगे नहीं तो कुछ लोग कहते हैं भगवान ने चाह भगवान ने चाह हम कर देंगे वैसा कर देंगे भगवत इच्छा रही और यदि भगवान ने नहीं चा तो नहीं कर सकेंगे कुछ लोग भक्तों ऐसा कह देते हैं तो जो भगवत इच्छा पर चलता है वो ही सर्वश्रेष्ठ है तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज जी कहते हैं पिता श्री हम सब किस पे गर्व करते हैं हम सब परमात्मा पर गर्व करते हैं जब तक बोलते पुरुष परमात्मा हमारे भीतर बैठे तभी हम बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं बड़े बड़े वचन कह सकते हैं और जब बोलते पुरुष परमात्मा खिसक जाएंगे हमारे अंग से फिर हम हमारे ये शरीर किसी काम का नहीं है ज्ञान का उपदेश हैं। अच्छा तो बता कहा है तेरा विष्णु अरे पिताजी कहा नहीं ये है ये पूछिए अच्छा खम्भ के अंदर तुम्हारे पिता तुम्हारे भगवान है क्या बोले हां है शब्द यहां पर ध्यान देने वाला है हिरणा का ने भी कहा क्या खम्भ के अंदर तेरा नारायण है शब्द आया है तब तो खंभा नहीं टूटा तब तो भगवान नहीं निकले लेकिन यहाँ पर प्रहलाद महाराज कहेंगे कि है तुरंत खम्बा चटकेगा और खम से भगवान निकल कराएंगे। दोनों ने है कहा दोनों ने है हाँ कहा है हिरणा का ने भी कहा क्या इस खम्भ में भगवान है उसके है पर नहीं है, और यहाँ प्रहलाद महाराज जी कहेंगे कि भगवान है तब खंबा चटकेगा और भगवान प्रकट हो गया तो कहने का अर्थ यह है जहां भक्त की हां भगवान वहां और जहां भक्त की ना तो भगवान ना तो जहां भगवान के भक्त कहते हैं वहां भगवान आ जाते हैं हरि व्यापत सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट हो जाता प्रेम से प्रकट होते हैं भगवान श्री नामदेव जी यात्रा पर जा रहे थे तुम्हारा तो पत्नी ने रोटी और घी दे दिया था नामदेव जी का नियम था ठाकुर जी को भोजन खिलाए बिना भोजन नहीं पाते थे महाराज अब भूख लगी वो रोटी की रोटी की गठरी को खोला ठाकुर जी के आगे रोटी धरी महाराज घी लगाना भूल गए घी का टिफिन नहीं रहे तुरंत एक कुत्ता आता रोटी को लेकर भग रहा नामदेव जी घी की कटोरिया लेकर उसके पीछे भाग रहे अरे सरकार सूखी रोटी खाओगे अरे घी तो लगा दीजिए घी तो लगा लीजिए तो कुत्ते से भगवान प्रकट हो गए तो जा भक्ति की भगवान वहाँ और भगवान प्रकट होते हैं लेकिन प्रेम होना चाहिए गीता में कहते भगवान नवेध्याय में मुझे पत्ता पुष्प फल अर्पित करो लेकिन कैसे वो है भक्ति से भक्ति से अर्पित करो भक्ति से स्वीकार करता हूँ तो भगवान भक्ति से प्रकट होते हैं प्रलाद महाराज जी ने कहा है अब ये खम्भे को मारने गया देखो अपने हाँ पर खंबे को मारने नहीं गया और जहाँ प्रहलाद महाराज जी ने कहा है तो अब खंभे को गधा मारने जाना है यानी कि आप हिरणा कशिकु का भी विश्वास देख लीजिए कि हिरणा कशिकु को भी पता है कि अगर प्रहलाद ने कहा है भगवान है तो होंगे तुरंत खंभे को मारने के लिए चले गए अब वक्त तो हुआ क्या जब मारने गए खंभा चिटका खंबा टूटा चिट और भगवान नरसिंह देव प्रकट हो गए बोले देव भगवान की जय भगवान देव जी प्रकट होंगे नरसिंह उपनिषद का बड़ा सुंदर एक मंत्र है उग्रम वीर महाविष्णु ज्वलितम सर्वतो मुखम नरसिंह विस्मणम भद्र मृत्योर मृत एक पंचमुखी हनुमा हनुमान जी का मंत्र और एक ये नरसिंहदेव जी का मंत्र मंत्र अगर इसे कुछ सिद्ध कर ले तो बड़े से बड़ी डाकनी शाकनी भूत पिशाज आदि बड़े से बड़े दित्य राक्षस भाग जाएंगे सब भयभीत तो होते हैं भगवान नरसिंहदेव से तो नरसिंह उपनिषद का ये मंत्र है तो महाराज खम्भा चटका भगवान नरसिंह देव जी प्रकट हो गए बहुत विशाल रूप था भगवान का अद्भुत रूप था केशव घीरता नर रूपा जय जगदीश हरे एक अद्भुत रूप भगवान लेकर प्रकट हो गए होता नर और सिंह रूप महाराज जितने जितने देवता लोग विमानों पर तमाशा देख रहे थे उनके विमान दूर जाकर गिर गए पर्वत रुई कितना उड़ने लगे महाराज भयंकर भूग्रम आ गया भगवान नरसिंह देव जी अधिक मास के 12 बजे दिन के 12 बजे भगवान प्रकट हो गए अब आदित्य भगवान आदित्य हृणा का शिपु से भगवान खेल रहे हैं लड़ नहीं रहे खेल रहे हैं जैसे संध्या काल हुआ भगवान ने आदित्य हृणा का शिक्पू को पकड़ा और दरवाजे की देरी के बीच में भगवान लेकर कस से उसको पकड़ दिया जैसे कस से पकड़ा तो अंदर से घिस किया उसके उसके हथियार गिर गए और कहा अरे सरकार हथियार गिर गए तो क्या हुआ तुम हमें नहीं मार सकते बोले क्यों नहीं मार सकता बोले हमें तो ब्रह्मा जी का वरदान है तो भगवान ने कहा सुना ही है ब्रह्मा जी का क्या वरदान है बोले बात सुनिए आप ना मुझे दिन में मार सकते हो ना रात में मार सकते हो भगवान ने कहा दिन के 12 बजे तो मैं आया था तो इस वक्त संध्या काल है न दिन है न रात संध्या काल का समय चौंक गया बोले ठीक है आप ना मुझे अंदर मार सकते हो ना मार बार बार सकते हो भगवान ने कहा बात सुनो खम्भे को देखो जहाँ से हम प्रकट हुए देखा अरे वो तो अंदर अब हम कहा है हम बीच में तो ना तू घर के अंदर ना तू बाहर मैं तो तुझे बीच में लेकर बैठा हूं चौंक गया बोले ना तो मैं ऊपर मरू ना मैं नीचे मर सकता हूं भगवान ने कहा बात सुनिए ना तू ऊपर है ना तो नीचे तू तो मेरी गोद में है अरे देख चौंक गया बोले ठीक है ना मैं इंसान से मर सकता हूँ ना जानवर से मर सकता हूँ भगवान ने कहा बात सुनिए ना तो मैं इंसान हूँ ना तो मैं जानवर मैं नरसिंह नर एवं सिंह बन गए नरसिंह तो भगवान आधे पेट तक इंसान और ऊपर से बबर शेर और ऊपर से ऊपर ऊपर से बबर शेर तो पेट से नीचे इंसान तो ना तो पूरे इंसान थे ना तो बब्बर शेर थे बोले ठीक है मैं ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी प्राणी से नहीं मार सकता भगवान ने कहा ओ oh, मूर्ख मैंने ब्रह्मा जी को अपने पेट से पैदा किया मैंने ब्रह्मा जी को बनाया चौंकिया बोले ठीक है साल के बारह महीनों में मैं नहीं मर सकता भगवान ने कहा तेरे लिए मैंने तेरवा महीना बनाया अधिक मास चौंकिया बोले ना मैं जीवत अत्यार से मारूंगा ना मुर्दे अत्यार से भगवान ने का फिक्र मत करो मैं तुम्हें अपने नाखूनों से मारूंगा तो भगवान ने नाखून दिए इसके फाड़ दिया इसके शरीर को भगवान ने और उसकी हाथों को गले में पहन लिया महाराज भगवान ने अपने वचन को पूर्ण कर दिया परित्र नाम साधु नाम विनाश दुष्टतम धर्म संस्थापना था दुष्टों का विनाश भक्तों का उद्धारण करने के लिए भगवान नरसिंह देव जी ने लीला करी देवता गण भगवान नरसिंह देव को शांत करने आ रहे हैं अब ब्रह्मा बाबा आए किस पर हंस पर तो ब्रह्मा बाबा भगवान को शांत करने आए तो वैसे ही भगवान को बड़ा गुस्सा था जी ब्रह्मा जी पर क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही वरदान दिया एक टेली नजर मारी ब्रह्मा जी भी भारत पटपटाते हुए भागते हुए चले गए शंकर जी भगवान नरसिंह देव को शांत करने आए बैल पर जैसे भगवान ने टेढ़ी नजर मारी तो शंकर जी भी दौड़े महाराज और आपको बताएं कि बब्बर से पक्का दुश्मन बैल का हम जो देवताएं भगवान को शांत करने के लिए भगवान शांत नहीं होंगे अब महाराज ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इनकी जो पत्नी है लक्ष्मी उन्हें ही लेकर आते हैं वो शांत कर देगी तो बिल्कुल न कहे सारे देवता लक्ष्मी जी को कहा आप ही चलिए अपने प्रभु को शांत करने तो लक्ष्मी जी मुस्कुरा रही है लक्ष्मी जी कह रही है अरे वही होंगे शांता कारम भुजग सैनम जो शांता कारम है शेष जी पर लेटे होते होंगे वही होंगे पैर दबाऊंगी और पैर जब दबाऊंगी तो मान जाएंगे अब उन्हें क्या बताता कि शांता कारम नहीं करांता कारम बने